आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी तो हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी सुनो कहानी में आइए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पिसनहारी का कुआं यह है इस कहानी का पहला भाग स्वर अमर कांत दुबे का गोमती ने मृत्यु मृत्युशैया पर पड़े हुए चौधरी विनायक सिंह से कहा चौधरी मेरे जीवन की यही लालसा थी चौधरी ने गंभीर होकर कहा इसकी कुछ चिंता न करो काकी तुम्हारी लालसा भगवान पूरी करेंगे मैं आज ही से मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाए देता हूं देव ने चाहा तो तुम अपने कुएं का पानी पियोगे तुमने तो गिना होगा कितने रुपए हैं? गोमती ने एक क्षण आंखें बंद करके बिखरी हुई स्मृति को एकत्र करके कहा भैया मैं क्या जानू कितने रुपए है जो कुछ है वो इसी हांडी में है इतना करना कि इतने में ही काम चल जाए किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे चौधरी ने बंद हांडी को उठाकर हाथों से तोलते हुए कहा ऐसा तो करेंगे ही काकी कौन देने वाला है एक चुटकी भीख तो किसी के घर से निकलती नहीं कुआं बनवाने को कौन देता है धन्य हो तुम कि अपनी उम्र भर की कमाई इस धर्मकाज के लिए दे रही हो गोमती ने गर्व से कहा भैया तुम तो तब बहुत छोटे थे तुम्हारे काका मरे तो मरे हाथ में कौड़ी भी न थी दिन दिन भर भूखी पड़ी रहती जो कुछ उनके पास था वो सब उनकी बीमारी में उड़ गया वो भगवान के बड़े भक्त थे इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने पास जल्दी बुला लिया उस दिन से आज तक तुम देख रहे हो कि किस तरह दिन काट रही हूं मैंने एक एक रात में मन मन भर अनाज पीसा है बेटा मन मन भर देखने वाले अचरज मानते थे न जाने इतनी ताकत मुझ में कहा से आ जाती थी बस यही लालसा रही कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआ गांव में बन जाए नाम तो चलना चाहिए ना इसीलिए तो आदमी बेटे बेटी को रोता है इस तरह चौधरी विनायक सिंह को वसीयत करके उसी रात को बुढ़िया गोमती परलोक गई। मरते समय अंतिम शब्द जो उसके मुख से निकले वो यही थे गुआ बनवाने में देर न करना उसके पास धन है ये तो लोगों को अनुमान था लेकिन दो हजार है इसका किसी को अनुमान न था बुढ़िया अपने धन को ऐब की बुढ़िया अपने धन को ऐब की तरह छिपाती थी चौधरी गांव का मुखिया और नियत का साफ आदमी था इसलिए बुढ़िया ने उससे अंतिम आदेश किया था चौधरी ने गोमती के क्रियाकर्म में बहुत रुपए खर्च न किए जो ही इन संस्कारों से छुट्टी मिली वो अपने बेटे हरनाथ सिंह को बुलाकर ईंट, चूना पत्थर का तखमीना करने लगे हरनाथ अनाज का व्यापार करता था कुछ देर तक तो बैठा सुनता रहा फिर बोला अभी दो चार महीने कुआं न बने तो कोई बड़ा हर्ज है चौधरी ने हर के कहा हर्ज तो कुछ नहीं लेकिन देर करने का काम ही क्या है रुपए तो उसने दे ही दिए हमें तो सैंत में यश मिलेगा गोमती ने मरते मरते जल्द कुआं बनवाने को कहा था हरनाथ बोला हाँ कहा तो था लेकिन आजकल बाजार अच्छा है दो तीन हजार का अनाज भर लिया जाए तो अगन पूज तक सवाया हो जाएगा मैं आपको कुछ सूद दे दूंगा चौधरी का मन शंका और भय के दुविधा में पड़ गया दो हजार के कहीं ढाई हजार हो गए तो क्या कहना जगमोहन में कुछ बेल बूटे बनवा दूंगा लेकिन भय था कि कहीं घाटा हो गया तो इस शंका को वो छिपा न सके और बोले और जो कहीं घाटा हो गया तो हरनाथ ने तड़प कर कहा घाटा क्या हो जाएगा कोई बात है मान लो घाटा हो गया तो हरनाथ ने उत्तेजित होकर कहा यह कहो कि तुम रुपए नहीं देना चाहते बड़े धर्मात्मा बने हुए हो अन्य वृद्ध जनों की भांति चौधरी भी अपने बेटे से दबते थे कातर स्वर में बोले मैं ये कब कहता हूं कि रुपए न दूंगा लेकिन परायाधन है सोच समझ ही तो उसमें हाथ लगाना चाहिए ना बनेज व्यापार का हाल कौन जानता है कहीं भाव और गिर जाए तो अनाज में घुन ही लग जाए कोई मुद्दई घर में आग ही लगा दे अरे सब बातें सोच लो अच्छी तरह हरनाथ ने व्यंग्य से कहा इस तरह सोचना है तो यह क्यों नहीं सोचते कि कोई चोर ही उठा ले जाए या बनी बनाई दीवार बैठ जाए अरे ये बातें तो होती ही है चौधरी के पास अब और कोई दलील ना थी कमजोर सिपाही ने ताल तो ठोंकी अखाड़े में उतर पड़ा पर तलवार की चमक देखते ही हाथ पाव फूल गए बगले झांककर चौधरी ने कहा तो कितना लोगे? हरनाथ कुशल योद्धा की भांति शत्रु को पीछे हटता देखकर बोला, सब का सब का दे दीजिए। 150 रुपए लेकर क्या खिलवाड़ करना है चौधरी राजी हो गए गोमती को उन्हें रुपए देते किसी ने न देखा था लोक निंदा की संभावना ही न थी हरनाथ ने अनाज भरा अनाजों के बोरों का ढेर लग गया आराम की मीठी नींद सोने वाले चौधरी अब सारी रात बोरों की रखवाली करते थे मजा न थी कि कोई चूहिया बोरों में घुस जाए चौधरी इस तरह झपटते थे कि बिल्ली बिहार मान लेती इस तरह छह महीने बीत गए पौष में अनाज बिका पूरे पांच सौ रुपए का लाभ हुआ हरनाथ ने कहा इसमें से पचास रुपए आप ले लें चौधरी ने झल्ला कहा पचास रुपए अरे क्या खैराते लू किसी महाजन से इतने रुपए लिए होते तो कम से कम 200 रुपए सूद के होते तो मुझे दो चार रुपए कम दे दो वो चलेगा हरनाथ ने ज्यादा बदबड़ा किया एक सौ पचास रुपए चौधरी को दे दिए चौधरी की आत्मा इतनी प्रसन्न कभी ना हुई थी रात को वो अपनी कोठरी में सोने गया तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि बुढ़िया घूमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही है चौधरी का कलेचा थक थक करने लगा वो नींद में न था कोई नशा न खाया था गोमती सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी हाँ उस मुरझाये हुए मुख पर एक विचित्र स्फूर्ति थी कई साल बीत गए चौधरी बराबर इसी फिक्र में रहते कि हरनाथ से रुपए निकाल लूं, लेकिन हरनाथ हमेशा ही, ही हवाले करता रहता था वो साल में थोड़ा सा ब्याज दे देता था पर मूल के लिए हजार बातें बनाता था कभी लेने का रोना था कभी चुकते का हां कारोबार बढ़ता जाता था आखिर एक दिन चौधरी ने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा काम चले या डूबे मुझे परवाह नहीं है इस महीने में तुम्हें अवश्य ही रुपए चुकाने पड़ेंगे हरनाथ ने बड़ी उड़नघाइया बताई पर चौधरी अपने इरादे पर जमे रहे हरनाथ ने झुंझलाकर कहा कहता तो हूं कि दो महीने और ठहरिए माल बिकते ही मैं रुपए दे दूंगा चौधरी ने दृढ़ता से कहा तुम्हारा माल कभी ना बिकेगा और ना तुम्हारे दो महीने कभी पूरे होंगे मैं आज रुपए लेकर ही रहूंगा हरनाथ उसी वक्त क्रोध में भरा वहां से उठ खड़ा हुआ और 2000 रुपए लाकर चौधरी के सामने जोर से पटक दिए चौधरी ने कुछ झेप कहा रुपए तो तुम्हारे पास थे और क्या बातों से रोजगार होता है हरनाथ ने कहा तुम तो मुझे इस समय एक रुपए दे दो बाकी दो महीने में दे देना अब सब आज ही तो खर्च ना हो जाएंगे हरनाथ ने ताव दिखाकर कहा आप चाहे खर्च कीजिए चाहे जमा कीजिए मुझे रुपयों का काम नहीं दुनिया में क्या महाजन मर गए हैं जो आपकी धोस सुनू चौधरी ने रुपए उठाकर एक ताक पर रख दिए कुएं की दाग बेल डालने का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया हरनाथ ने रुपए लौटा तो दिए थे पर मन में कुछ और मंसूबा बांध रखा था आधी रात को जब घर में सन्नाटा छा गया तो हरनाथ चौधरी की कोठरी की चूल खिसकाकर अंदर घुसा चौधरी बेखबर सोए थे हरनाथ ने चाहा कि दोनों थैलियां उठाकर बाहर निकल जाऊं लेकिन जो ही हाथ बढ़ाया उसे अपने सामने घूमती खड़ी दिखाई दी वो दोनों थैलियों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थी हरनाथ भयभीत होकर पीछे हट गया फिर यह सोचकर कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो उसने फिर हाथ बढ़ाया पर अब की वो मूर्ति इतनी भयंकर हो गई कि हरनाथ एक क्षण भी वहां खड़ा न रह सका वो भागा पर बरामदे में ही अचेत होकर गिर पड़ा हरनाथ ने चारों तरफ से अपने रुपए वसूल करके व्यापारियों को देने के लिए जमा कर रखे थे चौधरी ने आंखें दिखाई तो वही रुपए लाकर पटक दिया दिल में उसी वक्त सोच लिया था कि रात को रुपए उड़ा लाऊंगा झूठ मूठ चोर का गुल मचा दूंगा तो मेरी ओर संदेह भी न होगा पर जब ये पेशबंदी ठीक न उतरी तो उस पर व्यापारियों के तकादे होने लगे वादों पर लोगों को कहां तक टालता जितने बहाने हो सकते थे सब किए आखिर वो नौबत आ गई कि लोग नालिश करने की धमकियां देने लगे एक ने तो 300 रुपए की नालिश कर भी दी बेचारे चौधरी बड़ी मुश्किल में फंसे थे दुकान पर हरनाथ बैठता था चौधरी को उससे कोई वास्ता न था पर उसकी जो साख थी वो चौधरी के कारण लोग चौधरी को खरा और लेन देन का साफ आदमी समझते थे अब भी यद्यपि कोई उनसे तकाजा न करता था पर वो सबसे मुंह छिपाते फिरते थे लेकिन उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि कुएं के, कुए के रुपए न छूंगा चाहे कुछ आ पड़े रात को एक व्यापारी के चपरासी ने चौधरी के द्वार पर आकर हजारों गालियां सुनाई चौधरी को बार बार क्रोध आता था, था कि चलकर उखाड़ लूं पर मन को समझाया हमसे मतलब ही क्या है बेटे का कर्ज चुकाना बाप का धर्म नहीं है जब भोजन करने गए तो पत्नी ने कहा यह सब क्या उपद्रव मचा रखा है चौधरी ने कठोर स्वर में कहा मैंने मचा रखा है अरे और किसने मचा रखा है बच्चा कसम खाते हैं कि मेरे पास केवल थोड़ा सा माल है रुपए तो सब तुमने मांग लिए पत्नी ने कहा चौधरी मांग ना लेता तो क्या करता हलवाई की दुकान पर दादा का फातेहा पड़ना मुझे पसंद नहीं है पत्नी ने कहा यह नाक कटाई अच्छी लगती है क्या चौधरी बोला तो मेरा क्या बस है भाई कभी कुआ बनेगा कि नहीं पांच साल हो गए पत्नी फिर बोली इस वक्त उसने कुछ नहीं खाया पहली जून भी मुंह झूठा करके उड़ गया था चौधरी बोला तुमने समझा कर खिलाया नहीं है अरे दाना पानी छोड़ देने से तो रुपए न मिलेंगे समझा देते चौधरी फिर बोला मुझे तो इस वक्त बैरी समझ रहा है पत्नी ने बोला मैं रुपये ले जाकर बच्चा को दिए आती हूं हाथ में जब रुपये आ जाए तो कुआं बनवा देना नहीं, नहीं नहीं नहीं ऐसा गजब ना करना मैं इतना बड़ा विश्वासघात ना करूंगा चाहे घर मिट्टी में ही मिल जाए चौधरी बोला लेकिन पत्नी ने इन बातों की ओर ध्यान दिया वो लपक कर भीतर गई और थैलियों पर हाथ डालना ही चाहती थी कि एक चीख मारकर हट गई उसकी सारी देह सितार के तार की भांति कांपने लगी चौधरी ने घबरा पूछा क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ गया पत्नी ने ताक की ओर भयातुर नेत्रों से देखकर कहा, खड़ी है। अब तक आपने सुना, गोमती ने मृत्यु शैया पर पड़े हुए अंतिम शब्द जो कहे चौधरी मेरे जीवन की यही लालसा थी कि उनके नाम का एक छोटा सा कुआ बन जाए गांव के सरपंच से बुढ़िया गोमती ने यह बात कही और जीवन भर अनाज पीस पीस कर जो पैसे उसने कमाए थे वो चौधरी के हाथ में रख दिए पूरे दो हजार रूपये चौधरी के बेटे हरनाथ को जब ये बात पता चली कि उसके पिता चौधरी के पास दो हजार रूपए है जिन्हें वो कुआं बनवाने में खर्च करना चाहते हैं तो वो अपने पिता चौधरी को लालच देता है कि वो ये दो हजार उसे दे दे ताकि वो इन पैसों को अनाज के आढ़त के काम में लगा सके और इससे होने वाले मुनाफे में वो उसे भी हिस्सा देगा चौधरी ने काफी नानुकुर करने के बाद लालचवश अपने बेटे हरनाथ की बात को मान लिया और उसे 2000 रुपए दे दिए लेकिन साल दर साल बीतते रहे हरनाथ हर साल पिता के हाथों में ब्याज की रकम रख रक देता और मूल वापस न करता कुछ सालों के बाद एक दिन चौधरी ने लोक लाज के डर से हरनाथ पर दबाव डाला और पूरी रकम ले ली हरनाथ ने भी तैश में आकर रकम पूरी वापस कर दी ये सोचकर कि रात में वो इन रुपयों को चौधरी के कमरे से चोरी कर लेगा लेकिन जब रात में चोरी करने के लिए हरनाथ उस कमरे में घुसा तो उसे वहाँ गोमती खड़ी दिखाई दी, जो उसे चोरी करने से रोक रही थी हरनाथ उसे चुड़ैल समझकर कर वहां से भाग आया सुबह हरनाथ की माँ ने अपने पति चौधरी को ये सारी बात बताई और चौधरी के कहने पर खुद उस कमरे में रुपए उठाने के लिए गई लेकिन वहा उसे भी गोमती खड़ी दिखाई दी उसने कमरे से बाहर निकलकर चौधरी से कहा वहां तो चुड़ैल खड़ी है अब सुनिए आगे चौधरी ने ताक की ओर देखकर कहा चुड़ैल कौन चुड़ैल मुझे तो कोई नहीं देखता तो धक् धक है ऐसा मालूम हुआ जैसे उस बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। चौधरी बोला ये सब भ्रम है भ्रम बुढ़िया को मरे पांच साल हो गए अब तक वो यहां बैठी है क्या पत्नी बोली मैंने साफ साफ देखा वही थी बच्चा भी कहते थे कि उन्होंने रात को थैलियों पर हाथ रखे देखा था चौधरी बोला वो रात को मेरी कोठी में कब आया पत्नी बोली तुमसे कुछ रुपयों के विषय में ही कहने आया था उसे देखते ही भागा अच्छा फिर तो अंदर जाओ मैं देख रहा हूं चौधरी ने कहा स्त्री ने कान पर हाथ रखकर कहा न बाबा अब मैं उस कमरे में कदम ना रखूंगी अच्छा ठीक है मैं जाकर देखता हूं ये कहते हुए चौधरी ने कोठरी में जाकर दोनों थैलियां ताक पर से उठा लें किसी भी प्रकार की शंका न हुई गोमती की छाया का कहीं नाम भी न था पत्नी द्वार पर खड़ी झांक रही थी चौधरी ने आकर गर्व से कहा मुझे तो कहीं कुछ न दिखाई दिया वहां होती तो कहां चली जाती पत्नी बोली क्या जाने तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दी हम्म तुम्हे भ्रम था और कुछ नहीं चौधरी बोला खड़ा तो हूं आकर देख क्यों नहीं लेते पत्नी को कुछ आश्वासन हुआ उसने ताक के पास जाकर डरते डरते हाथ बढ़ाया जोर से चिल्लाकर भागी और आंगन में आकर ही दम लिया फिर उसने चौधरी भी उसके साथ आंगन में आ गया विस्मय से बोला क्या था क्या हैं? अरे व्यर्थ में भागी चली आई मुझे तो कुछ दिखाई ना दिया पत्नी ने हाफते हुए तिरस्कार स्वर में कहा चलो हटो अब तक तो तुमने मेरी जान ही ले ली थी न जाने तुम्हारी आंखों को क्या हो गया अरे खड़ी तो है वो डायन इतने में हरनाथ भी वहां आ गया माता को आंगन में पड़े देखकर कर तिल मिलाकर कहा क्या है अम्मा कैसा जी है पत्नी बोली वो चुड़ैल आज दो बार दिखाई दी बेटा मैंने कहा लाओ तुम्हें रुपए दे दू फिर जब हाथ में आ जाएंगे तो कुआ बनवा दिया जाएगा लेकिन ज्यो ही थैलियों पर हाथ रखा उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया प्राण से निकल गए मेरे तो हरनाथ ने कहा हम्म, किसी अच्छे ओझा को बुलाना चाहिए जो इसे मार भगाए चौधरी बोले क्या रात को तुम्हें भी दिखाई दी थी हरनाथ ने कहा हाँ मैं तुम्हारे पास एक मामले पर सलाह करने आया था ज्यो ही अंदर कदम रखा वो चुड़ैल ताक के पास खड़ी दिखाई दी मैं तो बदहवास होकर भागा चौधरी बोले मगर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता ये बात क्या है हरनाथ ने कहा क्या जाने आप से डरती होगी चौधरी बोले कुछ समझ में नहीं आता माजरा क्या है क्या हुआ बैजू पांडे की डिग्री का हरनाथ इन दिनों चौधरी से इतना जलता था कि अपनी दुकान के विषय में कोई बात उससे करता ही न था आंगन की तरफ ताकता हुआ मानो हवा से बोला जो होना होगा वो होगा मेरी जान के सिवा कोई और क्या ले लेगा हम कहीं उसने डिग्री जारी कर दी तो चौधरी बोले तो हरनाथ ने कहा तो क्या दुकान में चार पांच सौ का माल है वो नीलाम हो जाएगा बहुत होगा तो चार छह महीने हवालात में रहना पड़ेगा इसके सिवा और क्या हो सकता है चौधरी को पुत्र से प्रगाढ़ उन्हें शंका हो गई थी कि हरनाथ रुपये हजम करने के लिए ही टाल कर रहा है इसलिए उन्होंने आग्रह करके रुपए वसूल कर लिए थे अब उन्हें अनुभव हुआ कि हरनाथ के प्राण तो सचमुच संकट में हैं। एक-एक किसी ने पहाड़ से पुकारा, हरनाथ हरनाथ सिंह। के मुंह पर हवाइया उड़ने लगी चौधरी ने पूछा कौन है कुरक अमीन है क्या दुकान कुरक कराने आया है हाँ मालूम तो होता है कितने रुपयों की डिग्री है बारह रुपयों की कुर्क कुछ लेने देने से न टलेगा टल तो जाता पर महाजन भी तो उसके साथ होगा उसे तो कुछ ना कुछ लेना ही है उधर से ले चुका होगा हम्म, न हो 1200 रुपए गोमती के रुपयों में से दे दो उसके रुपए कौन छुएगा न जाने घर पर क्या आफत आ जाए अरे उसके रुपए कोई हजम थोड़ी ही के लेता है चलो मैं दे देता हूं चौधरी को इस समय भय हुआ कहीं मुझे भी वो न दिखाई दे लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी उन्होंने एक थैली से 220 रुपए निकाल लिए और दूसरी थैली में रख हरनाथ को दे दिए संध्या तक इन 2000 रुपयों में से एक रुपया भी न बचा 12 साल गुजर गए न चौधरी अब इस संसार में है न हरनाथ चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस हानि लाभ के संसार से पयान किया माता के जीवन का अब कोई सहारा न था बीमार पड़ी पर दवा दर्पण न हो सकी। तीन चार महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वो भी चल बसे अब केवल बहू थी और वो भी गर्भिणी उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था पड़ोसियों के कपड़े सी सी कर उसने किसी भांति पांच छह महीने काटे तेरे लड़का होगा सारे लक्षण बालक के से थे यही एक जीवन का आधार था जब कन्या हुई तो यह आधार भी जाता रहा माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती भी न लगाती थी बालिका की वो भोली दीन याचनामय सतृष्ण छवि देखकर उसका मात्र हृदय मानो सहस्त्र नेत्रों से रुदन करने लगा उसके हृदय की सारी शुभेच्छाएं सारा आशीर्वाद सारी विभूति सारा अनुराग मानो उसकी आंखों से निकलकर उस बालिका को उसी भांति रंजित कर देता था जैसे इंदु का शीतल प्रकाश पुष्प को रंजित कर देता है पर उस बालिका के भाग्य में मात प्रेम के सुख न बदे थे माता ने कुछ अपना रक्त कुछ ऊपर का दूध पिलाकर उसे पर उसकी दशा दिनों दिन दिन जीर्ण होती जाती थी। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वो भूमि पर पड़ी हुई थी शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रक्त कहा जिससे दूध बनता वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पल पल कर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहां बुढ़िया गोमती का घर था बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया दोपहर से सांझ तक वो गड्ढा खोदती रही अंधेरा हो गया पर वो ज्यो की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से निकलते न थे पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी जब अंधेरा हो गया तो वो चली गई दूसरे दिन वो बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी की वो दिन भर में भी न खोदती थी दोपहर बाद वो अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर जा पहुंची पर वो आज अकेली न थी उसके साथ दो बालक और भी थे बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल निकाल कर फेंकते थे तीसरे दिन दो लड़के और भी उस खेल में मिल गए शाम तक खेल होता रहा आज गड्ढा दो हाथ गहरा हो गया था चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले गड्ढा अब चार हाथ गहरा हो गया था पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को कोई खबर न थी एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडहर में जा पहुंचा अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा औरों ने भी आकर देखा कई आदमी थे कोई शंका न थी समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी एक आदमी ने पूछा अरे क्या ये तूने गड्ढा खोदा है हाँ बालिका ने कहा अच्छा गड्ढा खोदकर क्या करोगी बालिका बोली यहां कुआ बनाऊंगी ओ कुआ कैसे बनाओगी जैसे इतना खोदा है वैसे ही इतना और खोद लूंगी गांव के सब लड़के खेलने आते हैं मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा दूसरे दिन और लड़के ना आए बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और फिर वो खुरपी हाथ में लिए वही बैठी दिखाई दी गांव वालों ने से मारा पीटा कोठरी में बंद किया पर वो अवकाश पाते ही वहां जा पहुंचती गांव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते ही हैं बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया कुआं खुदने लगा इधर कुआं खुद रहा था उधर बालिका मिट्टी से ईटे बनाती थी इस खेल में सारे गाँव के लड़के शरीक होते थे उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते तब भी वो थापती दिखाई देती न जाने इतनी लगन उसमें कहां से आ गई थी? सात वर्ष की उम्र कोई उम्र कोई होती है लेकिन सात वर्ष की वो लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र के लोगों के कान काटती थी आखिर वो दिन भी आया कुआं बंद गया, उसकी पक्की जगत तैयार हो गई उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई आज उसके हर्ष की सीमा न थी गाती थी चहकती थी प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये वही बुढ़िया गोमती थी इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं पड़ा हिंदी कहानी हिंदी मासिक पत्रिका माधुरी में जून उन्नीस में प्रकाशित हुई मानसरोवर भाग पाँच में संकलित केवल हिंदी में प्रकाशित हुई पिसन हारि का कुआं अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग वाचन स्वर्था अमर कांत दुबे का प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कर्ता हर्षवर्धन गवई सुनो कहानी